मैं इसका बैठा थे तो देखिए, ये अभी तो और पहले चुके हैं हम कि वो बच्चे। बताएंगे उनके साहित्य के विषय में मैं नहीं कहूँगी अधिकारी यहाँ बैठी है तो जिन्होंने उनको किया है वो बताएंगे मैं तो आगे ये, ये जो नौ, नौ, लिखा है, तो नौ श्लोक है, है और दसवा श्लोक है वो जो सरस्वती टाइप है तो उसका बता। ये बताया है कि व्याप्त चार छाव विशेषम भैरवनाथम वंदे इसका मूल जो है मैं क्लॉल वो है कि मैं नाथ की भैरवनाथम वंदे मैं भैरवनाथ की तो भगवान नाथ को वंदन करता वो कैसे हैं तो उनके विशेषण है व्याप्त का चवाचव भाव विशेषण यानी ये जो चवृष्टि है यानी सही व्यव सी है सब में जो व्याप्त है ये भी अद्वैती ही थे शंकराचार्य जिसको वाहन कहते हैं ये उनको शिव भैरव या दूसरा नामों से बोलते हैं तो ये जो है शिव तत्व ये सब जगह व्याप्त है चिन्मयम एकम अन्य विशेष है, जो अनंत है उसके बारे में तो कुछ कहना नहीं है। चिन्मय चिन्मय का मतलब है कि ये जो चिट्ठी है जो संविध है भी इसमें आगे आया है दो बार दो बार तो ये जो चिठी है जो संविध है वो केवल ज्ञानमय है ये बताने के लिए चिन्मयम एकम एकम क्यों क्योंकि सारा जगत तो हमें भिन्न भिन्न भी खा है जैसा कि कि इन्होंने बोल दिया हम कोई कोई चिन्ने, के, कोई के कुछ नहीं है हम सब एक राष्ट्र है वही यहाँ बता दिया है कि आप एक है चिन्मयम एकम अनंतम अनादिम ऐसे भैरवनाथ को जो अनाथ क्षण में है उनको वंदे कैसे तो त्वनमय तया मैं कैसे वंदन करवा हूँ ये कह रहे हैं अभिनावुमय हो गया है इस चित्त से मैं वंदन करता हूँ अब दुष्प्री पड़ी है त्वन्मयम एकद अशेषम इन भाती मोम तद अनुह सक्य तद अनुभ तुम्हारा अनुभव होने के कारण जो मुझे मिली है, जो शक्ति प्राप्त हुई है इस इसके कारण ये सारे दुनिया मुझे कैसी तो लगती है त्वर यानी सारी दुनिया दुनिया में तुम्हारा ही रूप देखता हूँ त्वन जो महेश सदैव मम आत्मा हे महेश तुम सदैव मेरा आत्मा हो बहुत जो कोई भी है है, सब उसी से व्याप्त ही है। आगे स्वास्थ्य विश्व दत्त को नाथ ये उनको बताया गया है शंकर को कि नाथ तुम विश्व दत हो यानी विश्व के कोने कोने में तुम हो, तुम हो। तो मेरे आत्मा में भी तुम हो तो ना विषोनी माने माने जो चक्र है अरे हम पैदा हुए हैं मरेंगे फिर दूसरा जन्म पाएंगे फिर मरेंगे ये जो चक्र है इसको संस्कृति बोलते हैं तो ये संस्कृति की भी कथा भी नहीं है भीति नहीं है नहीं बोला भीति कथा भी जाने कोई उसका नाम भी नहीं लेगा क्यों? क्योंकि मैं ये जान मैंने ये जान लिया है कि तुम जो विश्वगत हो सब जगह व्याप्त हो वो तो ही तो मेरी आत्मा हो अब ही यदि मरूंगा तो मेरे आत्मा तो मरने वाली है नहीं गीता ही भी यही कहती है तो इसलिए मुझे इस स्मारण के क्या भीति बहुत से आदमी इसलिए डरता है कि वो इस दे को हम समझता है मैं मरूंगा मैं मरूंगा नहीं दे मरेंगे केवल तो दे मरने से मैं नहीं मरता इसलिए न मैं थी। और मुझे फिर दूसरा कैम मेला ही नहीं है क्योंकि मैंने ज्ञान पाल लिया क्यूँकी वो पहले ही बोल लिया वो मैं है वो चिन्हमय है ज्ञानमय सत्सु सत्रुख विमोह तार विदाई कर्म कर ये जो कर्म है हमको जो पुनर्जन्म मिलता है क्यों इसलिए हम नन्म क्यों पाया कुछ पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी तो ये जन्म पाया है कि यहाँ आने की बुद्धि हुई तो ऐसा जो है तो हमारे कर्म के ऊपर जो हमारा जन्म निर्धारित तो होता है तो कर्म अगर है तो दुख दुख दुख इसलिए कि जन्म ले नक्सु से मरना तो सत्र ये कर्म के सत्यों पे ये है तो भी मुझे समय की कथा नहीं ये बताया था दफा बोल दिया ही नहीं है तो अगले श्लोक में उन्होंने है यम की देवता सीधे ललकारते हैं वो अंतक मान कर तुम्हारी दोषि कैसी है <प्राग> सबको मालूम है यम के मशी कैसे उठाइए ले जाता है ना? तो किसी को मतलब भय का ही लगेगी तो तुम अपने में क्यों? क्योंकि मैं शंकर का सेवन चिंता नहीं वहाँ मैं कैसा हूँ शंकर का सेवन करता हूँ सेवा करता हूँ तो शंकर ये शब्द यहाँ दिया है देखिए यहाँ भैरव नहीं कहा है भैयाव शब्द जो है ना से बना है वो नहीं लिया इन्होंने शंकर, की शंकर कल्याण शिव तो शिव शब्द तो है ही तो भगवान शंकर, शंकर से चिंतन चिंतन करता हूँ उनकी सेवा करता हूँ तो मुझे तुम क्या मेहनत गोष्टि ये करोगे क्यूँकी स्वयं शंकर में रखकर ये है पहले ही बोल दिया है कि तुम्हारे अनु तुम्हारा है तो अब ये भी बताया की भीषण भैरव शक्ति माया देखिये शंकर के लिए ये रूप कहीं तो रुप है है। कहीं तो भयव है डबाता है कहीं तो शंकर है कल्याण करता है यहाँ ये बोल गया है कि मैं और शंकर का सप्त होने के कारण मैं भी कैसा हूँ भीषण भैरव शक्ति मैं याने है अंदर में रहने की शक्ति तो है यम तुम मुझे क्या देखोगे ये तो सीधे सीधे यम को श्लोक है देखिए संविध नि संविध का अर्थ अच्छा है कमिशन ये हमारा क्या हम बोले चिंतन शक्ति क्या बोले चेतना चेतना संवेदना ही बोलेंगे तो ये मेरी जो चेतनाएं है मेरे जो संवेदनाएं है मेरे जो विचार शक्ति है वो तो कैसी है भवनमय भवनमय माने भवान कहते हैं आप के लिए तो तुम्हारा, मेरा चिंतन में केवल तुम्हें हो इसलिए तुम भवनमय सम्मित और कुछ सम्मित की दीदी थी, दीदी के यानी स्वाकाश पर और उससे क्या हुआ है मानते हैं और इसके कारण सारे नेगेटिव कभी होते हैं सारे नेगेटिव उठाने का कारण यही है, तो है, कि, है, तो है। अध्यान। यह अध्यान कि हम अपने देह को खुद का, का मानते हैं फिर तो उसी ये हमारा सारा चिंतन रहता है ये जो ये जो है, उस को मेरे है। कैसी है मेरी, मेरी कैसी है चेतना मेरी? कि मैं, मैं, मैं बन गया हूं, तो उसके कारण ये सारा अंधकार नष्ट हो गया है और आप देखिए एक यम के लिए कितने कितने नाम लिए हैं मृत्यु यम अंत हाँ सारे नाम उन्हीं के कि न से डरता न मैं कब मुझसे डरता क्यों क्योंकि तुम्हारे कृपा है आगे छठवा तो, तो सत्य विश्व मरे की तत्व मैं कैसा हूँ खुद के लिए वो कहते हैं कि सत्य विबोध सत्य का जो बोध सत्य का जो ज्ञान मुझे हुआ है सत्य यही है कि भगवान तुम ये सम्रत हो और कुछ भी नहीं है है, उसके का, कारण विश्व विश्व पदार्थ पदार्थ यानी में जितने भी हैं, चाहे, चाहे, हो, चाहे, चाहे हो चाहे चाहे अच्छा चाहे हो, हो, हो, हो, सारे पदार्थों में पर तुम, तुम देखते हो। और इसलिए भाव प्रबंध के निर्ग्रोड़े तो आत्मी निर्मो के मैं सब जी ने तुमको देखता हूं और तो तो ये ये इसलिए उस भाव के कारण मैं में मैं कहते हैं उस मन शांति को जो बहुम समाधान देती है बहुम संतुष्टि देती है उसको निरुपति कहा जाता है तो मैं उस संतु संतुष्टि पाता हूँ और इसलिए क्या है यदा है मानस गोचरों में यदैव क्लेश दशा एवं एवं शब्दों है यदा माने जब।, जब जब जब भी कुछ भी ऐसा होता है क्लेश दशा आती है तब क्या क्या होता है तदैव नीचे तीसरी लाइन में तदैव है यदै तदैव जब भी ऐसा होता है उसकी क्षण दिवे बहुत सुंदर है कि मैं तुम तो इसमें है ही नहीं ये जब में आती है तो सारा क्लेश निकल जाता है क्योंकि क्लेश इसलिए है ना कि हम हम समझते आगे है क्या मेरा प्रधान क्या तो? बताओ की नहीं अच्छे अच्छे वक्ताओं को के लिए हैं। तो, शंकर सत्य विदमान स्नान तपो अवता ये बोला है हे समोधन है कि ये सत्य है क्या है सत्य की मतदान स्नान तपो ये जो भी है तुमको उद्दिष्ट करके नाम करते करूंगा, नाँ करूंगा, नाँ करूंगा, तब करूंगा। ये सब भवताप का सब हमारा भवताप का विदारण करने वाला है और चिंता चिंत से जल्द यहाँ चिंता शब्द है और उपयी मराठी अर्थ में ना लीजिए हिंदी में चिंता करना मनि करना ऐसा नहीं है यहाँ चिंता यानी चिंतन तो जब तक जब तक मैं तुम्हारे का चिंतन करता हूँ आप बता पहले ये बताएंगे कि उन्होंने जो शास्ट्रा की शास का चिंतन किया जितना जितना लिखा है तो उससे चेत ही निरूपंद्र जी वो जो है चिंतन वो चिंतन क्या करता है मेरे मन के अंदर निर्मूति की धारा बहाता है अभी बताया मैंने निर्वृत्ति मन है परम संतुष्टि परम संतुष्टि की धारा कहती है फिर फिर क्या होता है आगे का देखिए ये नौवा जो है वो अंतिम श्लोक है उनका और यहाँ बतलाया है कि जब ये होता है तो क्या होता है प्रमुषिगारिकारे तो अम्बा भगवानाथ ये मेरे जो समय है मेरे ये जो चेतना है जो संवेदना है वो जब मुझे ये पता चलता है तो निकाय मराठी वाले यहाँ है तो मैं बताऊ आनंदा से दौड़ी आनंद हुआ ये तो क्या तो लिया? पर का है। तो ये ये का? इसलिए केवल आनंद के लिए आनंद रहता हूँ समाप्ति है फिर ये यह ने ये बताया है कि ये का उप काब लिखा गया यह बताया है वसुअ पौष वसुअ वसु होते हैं आठ अगस्त होते हैं अष्टाग नाम सुना होगा आपने अगस्त जो होते हैं शन वही साहित्य के नगर भूल जाइए भूला जाता है हमारा हाँ खाने के तो तो वस लीजिए तो वो होते हैं तो छो अंक जो है ना वो अंक का नाम मानो गति पड़ते हैं अरे हम मिन्हीं में बोलते है ना तेरह चौदह क्या मतलब चा का चौ पहले लेते हैं बाद में दस दस का बोलते हैं ना यहाँ बोलते हैं तो इसलिए वस्तु माने आठ और माने इसका मतलब हुआ सीधा सीधा अड़सठ तो अड़सठ पौषेदशम में पौष मास में उष्ण दशमी के दिन अभिनव में महा पड़ोस ये अभिनव गुप्त ने ये जो इसवन की जो अच्छी उस दिन की और ये न तो सन्दी ये तो परेशी समान है कि का पठन करेगा उसका घोता जाएगा पता नहीं हमारा घोरतापरा फिर जो हमने ना समय पर में हुए जल्दी जल्दी किया है ऐसा नहीं होना चाहिए देश और बस को गूल के होना चाहिए और जब मिले तब शरीर ऐसा होगा लेकिन आदेश के अनुसार इसका केवल मुझे अर्थ सुनाना था उसमें सुनाया और ये मुझे अवसर दिया इसलिए सबके आकार